ओम चक्षुर ज्ञान शलाखाया चुस्म श्री गुर नैकुंठ तो स... में तो मात्र इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और मात्र सत्रह वर्ष की उम्र में वर्ष की उम्र में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका जो हमारे आचार्य कृष्ण पुस्तिका लिखी थी oh, actually, yeah. वो पढ़ के महाराज ने भगवान कृष्ण के लिए और फिर इसको आए और फिर उसके बाद प्रभुपात से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में और उन्नीस सौ बांग्लादेश में प्रचार किया बांग्लादेश उसके पहले भारत में था उसके पहले भारत में में में और फिर 77, 77, 77 75 में किया। 75 में 77, किया। 76, 76 सर्वप्रथम भारत आया था वो खाली महोत्सव के लिए और उसके बाद 77 में भारत गया था रहने के लिए और तब से इस इलाका में हूँ और 79 से 89 बांग्लादेश थाईलैंड मलेशिया बर्मा वो सभी देश में था प्रचार किया और... में महाराज ने ग्रहण किया और फिर तब से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हम भारतवासियों को बताने आए हैं कि हम अपना हमारे संस्कृति भूल गए हमारा जो मुख्य धर्म है भगवान की भक्ति भूल गए तो सुबह यहाँ पे प्रचार अगले यहाँ पे दिन भर पूरे चौबीसों घंटे प्रचार में लगे और बहुत प्रचार करता हूँ पुस्तक लिखने के माध्यम से तो कही पुस्तक ले कुछ है अब तक कितने पुस्तक लिखे तेरा तेरा नहीं तेरह तेरह और एक नई पुस्तक आ रहे है और प्रेस के लिए लगभग तैयारी है वो बहुत बड़े है वो उसमें लगभग क्या नाम उसका श्री भक्ति सिद्धांत वैभव श्री भक्ति सिद्धांत जिसमें वो जिसमें तीन खंड होगा और दो हजार पन्द्रह कितने साल से चौबीस साल का अनुसंधान का फल चौबीस साल से उसपे श्री भक्ति, शी भक्ति सिद्धांत भा। भा। मेर गुरुदेव की गुरु उनकी जीवनी और शिक्षा उसमें श्रीकृष्ण भगवान ने आपने क्या देखा? दिखा श्रीकृष्ण भगवान को पहले इस पहलेको में आया था कृष्ण के लिए नहीं उस समय कृष्ण के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था भगवान के लिए आया था और बाद में की शिक्षा जो शास्त्र की शिक्षा उसके द्वारा बालम पर भगवान है कृष्ण कृष्ण ही भगवान लेकिन भगवान को कैसे प्राप्ति करना वो मेरा प्रश्न था मुझे मालूम नहीं था भारतीय लोग उनका कम से कम कुछ ज्ञान है कृष्ण कौन है लेकिन मुझे पता बिल्कुल नहीं था <laughs> इसमें आने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई वॉट इज द फीलिंग हाँ अनुभूति बहुत होते हैं भक्ति भावना भक्ति भावना तो राष्ट्र भावना प्रेम भावना होती है मेरा मुख्य लक्ष्य है गुरु आज्ञा पालन करना और हमारा गुरु शिल प्रोपाद हमको आदेश दिए गीता वाणी प्रचार करना तो कृष्ण भक्ति रस सब भक्त आपन आपन अधिकार के अनुसार अनुभव करते हैं लेकिन वो व्यक्तिगत विषय और हमारा एक विषय है भगवदगीता प्रचार हमारा एक आचार्य बोले भजन बल आता मतलब वो जो दिल में वो अनुभूति जो होती है जो तो सबको बताना नहीं चाहिए uh. So ए, दुस्य एक, दुस्य। एक बात है कि वो भक्ति में अवश्य ही पूरी संतुष्टि वही होती है स्वामी कृथार्थ स्मी वरंगया छ्रुव महाराज बोले ध्रुव महाराज भौतिक लाभ के लिए तपाश्चर्य की और तपास का फल से नारद मुनि उनके गुरु का आशीर्वाद से उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन और भगवान का दर्शन मिल के बोले कि हे स्वामी आपका दर्शन मिला और कुछ नहीं चाहता भौतिक भार जो मैं मंग रहा था तो अभी उसमें मुझे और कुछ भी रुचि नहीं है मारा पूरा विश्वास है कि यदि शुद्ध कृष्ण भगवत महाभागवत भा, महा फरमहंस शील प्रोपाद इनकी आगे आगा पालन करना है तो इनकी कृपा से हम सब कुछ मिलेंगे कृष्ण प्रेम मिलेंगे आपको दूसरे धर्म और इसमें क्या फर्क होगा दूसरा धर्म तो हम ऐसे बोलते हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म लेकिन वो धर्म इस शब्द के बारे में नहीं, वो इसके बारे में बोला परसों बताया ये धर्म इसके बारे में ए, एक प्रवचन दिया था ये धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो धारण करते है अर्थात किसी चीज का मूल लक्षण वो ही उसका धर्म है जैसे चिनी। चिनी तो जैसे ही चीनी चीनी तो मीठा है अगर चीनी खड़वा है तो वो चीनी नहीं है और इस प्रकार सभी जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना तो हम बोलते हैं हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म लेकिन वास्तव विचार है कि धर्म एक ही है भगवान की सेवा करना और किसी भी धर्म वास्तव धर्म होते हैं जितने भी वो भगवान की सेवा होती है लेकिन सामान्यतः लोग चर्च या मंदिर या मस्जिद जाते भौतिक स्वार्थ के लिए और वैष्णव विचार में वो स्ट ऑफ सेवा नहीं है पास्ट ऑफ सेवा निस्वार्थ होते हम भगवान की सेवा कहते हैं केवल उनकी प्रसन्नता के लिए वो ही भक्ति है जिसमें आदर्श है व्राजगोपिय ब्राजगोपिय के बारे में बहुत गलत विचार और प्रचार होते हैं लेकिन वास्तव में वे सब कुछ समर्पण किया भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के लिए इसलिए वे उत्तम भक्तों इसको समझना चाहिए गोपियां का प्रेम में भौतिक कामना का कुछ भी स्पर्श भी नहीं है विमव विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम ही है यहाँ के लोग अभी पाश्चात संस्कृति की तरफ जा रहे हैं हाँ जा रहे है, तो आप बोलते हैं आप पश्चात करके बोलते <laughs> लगते है लगते भारत में अभी बहुत कम पुरुष व्यक्ति है जो मालूम है कैसे धोती पर सही बात <laughs> और तिलक लगाने से ही शर्म लगते है <laughs> आपका एक <रेक> बिंदी है <laughs> तो यही धर्म नहीं है नहीं भौतिक संस्कृति मतलब पश्चात संस्कृति तो भौतिक संस्कृति ही है वो कौरंग प्रसाद दास अमेरिका में रहते हैं अभी चुटी के लिए रहा है yeah, तो, oh. तो uh, वहां पर Hello. हे धर्म क्रिश्चियन धर्म सभी धर्म है पाश्चात्य देशों में मुख्य है क्रिश्चियन धर्म लेकिन पार्षद में अधिकांश व्यक्ति तो किसी भी धर्म नहीं पालन करते शायद एक अगर शादी हो जो चर्च में हो तो चर्च जाते हैं। उसके अलावा तो कभी भी चर्च नहीं जाते। तो मुख्य धर्म है बेशरम थोसम में, में, में, में, में, में मेरे जीवन में क्या है मैं और क्या है मैं और क्या है मैं तो लेकिन एक्चुअली कोई सुखी नहीं है क्योंकि ये सुख कैसे प्राप्त होता है भगवगी में श्री कृष्ण कहते हैं और ये केवल विश्वास की बात नहीं है ये व्यवहारिक है अशांत से अर्थात अगर दिल में शांति नहीं हो तो सुख का क्या प्रश्न यही हिंदू धर्म विश्वास नहीं है ये व्यवहारिक साइकोलॉजी अशांत था से खू अशांत व्यक्तियों का सुख का सवाल भी नहीं है तो शांति नहीं अगर और सब केवल खुद का स्वार्थ लिए सब कुछ करते तो कैसे प्रेम होते कैसी शांति होती है तो कोई सुखी नहीं है बताइए गौरंग प्रसाद आपका क्या अनुभव है और फिर जानिए महाराज आप कितने साल अमेरिका में थे साल। साल। अभी। इंग्लैंड में भी हाँ, में, अमेरिका हाँ, तो में अमेरिका तो निवृत्त जीवन में भजन करने के लिए वापस आए भजन ही धर्म है अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक ही है कि धर्म के नाम पर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है हाँ जो रनिंग इशू उसके बारे में आप व्हाट इज़ योर लेकिन एक्चुअली वो एक तथा धर्म से दूसरा तथा धर्म परिवर्तन करने से तो ज्यादा फर्क क्या पड़ता है लोग जो एक्चुअल धर्म स्वार्थी है और उस परिवर्तन होता है अगर क्रिश्चियन होने से और पैसा और और भौतिक सुविधा मिल सकते तो, तो क्रिश्चियन बन जाते वो धर्म का प्रश्न नहीं है वो स्वार्थ का प्रश्न और चूंकि जो कहते हुए सनातन धर्म धर्म है वो वास्तव शिक्षा नहीं देते इसलिए ऐसा कन्वर्शन होते है और हम देखते हैं हिंदू धर्म है और ज्यादा से ज्यादा जो चलते है तो काली स्वर्ग के लिए होते हैं और, और वास्तव भगवान को भूल के और ये सब नेताओं की पूजा होती है ये बौरा बाबा बापा अम्मा ये सब की पूजा होती है और वास्तव भगवान को भूल के हमारा श्री प्रभुपात पाश्चात्य देश द, जाके भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की आपने नाम का प्रचार नहीं किया अभी तक पाश्चात्य देशों में कम लोग प्रभुपाद का नाम जानते सब कृष्ण का नाम जानते प्रभुपाद का गमन के पहले कोई यूनिवर्सिटी के एक दो अध्यापक के बिना कोई कृष्ण नाम नहीं जानते थे तो उपाध का प्रयास है अभी लगभग सभी लोग कम से कम कृष्ण नाम एक बार सुना है लेकिन ये सब दूसरे तथा स्वामी तो अपना नाम का प्रचार किया और इनके सब शिष्यों वो गुरु ही भगवान ऐसे मांगे उनकी पूजा करते हैं तो यही कैसा ही धर्म है यही धर्म की भी वृद्धि है क्योंकि लोगों को वास्तव सात्य नहीं देते ओ, धर्म का नाम है कुछ क्या क्या है उसमें कुछ हल्का विश्वास, विश्वास देते हैं या अंधविश्वास देते है तो क्यों लोग ग्रहण करेंगे जो देते वो ही हल्के मुझको पूजा करो मैं भगवान ही हूं मुझको चिंतन करो ये सब ढोंगी कहते हुए भगवान बोलते तो उसमें कुछ सार नहीं है इसमें ज़्यादा लोग लोग तो मूर्ख ही है <laughs> तो लोगों को वास्तव भगवत गीता वानी छा करने से तो बुद्धि देना चाहिए ये गुरु का है शिष्यों को वास्तव सात्य वाणी प्रदान करने से उनको बुद्धिमान बनाना और बुद्धिमान का मतलब एम एम एस सी पुष्प का नहीं बुद्धिमान का मतलब यही समझना तो जड़ और अध्यात्म ये दोनों में क्या फर्क है अर्थात शरीर ही है और आत्मा है शरीर अस्थ यही गीता की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा सनातन ही है और आत्मा का सनातन संबंध है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ तो यही समझना चाहिए जब तक वो प्राथमिक ज्ञान नहीं है तो सब कुछ जो धर्म का नाम है वो खाली अंधविश्वास है पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पर फॉलोइंग जो हो रहा है और पूरा ना प्राचीन जो भारतीय संस्कृति का जो एजुकेशन है भारतीय तो भारतीय संस्कृति उसमें वो शिक्षा जो है उसका मूल था यही आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा आसुरी शिक्षा उसका मूल है दाविन की जीवन का स्रोत है जरा पदार्थों सब कुछ मैटर से आया है कोई इसका मतलब कोई भगवान नहीं है और जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना उसके अलावा और कुछ नहीं है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तो तो काली अलग अलग विषयों की शिक्षा नहीं होती है वो सभी शिक्षाओं के साथ तो यही परिप्रेक्ष्य देते है जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना और इंद्रियों को भोग करना और कोई ऊंचना आध्यात्मिक गति नहीं है तो मानव समाज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है शिक्षा का नाम है उसके लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तो सत्यवाणी की शिक्षा वास्तविक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए हम नहीं बोलते कि वो सब जो विज्ञान इतिहास भूगोल वो सब बंद करो लेकिन मूल क्या है उसको समझना चाहिए मूल है भगवान एक पेपर है नहीं दैनिक जागरण गुजरात में है नहीं है नहीं बिहार में तो वो हमारा आप <laughs> <जागाना। laughs> कितने साल से इंडिया में uh, 77 से वो बॉल आपका आना के पहले पहला सबको था 77 से जिसमें था किस तरह संस्कृति में सब <laughs> बोल दिया था आप ली तो आए थे आप रिकॉर्डिंग ले लो <laughs> समझ में एक बात ये नहीं आई कि भगवद गीता में लिखा है आखिरी अध्याय में 66 नंबर का सर्वधर्मन परितजम रजा वो पहले लिख देते तो नहीं चलता तो सभी में सिद्धांत तो लास्ट में आते हैं फल थर्क होते हैं ये है वो है और सब सभी फरी से अंत में सिद्ध अंत देना है पहला चेसा हिंदी में ही कही है सबसे पहले वो आता है नहीं। नहीं। प्रथम हो या दूसरे अध्याय में आ रहा है मालूम नहीं है लेकिन उसमें ऐसा है उसका अर्थ ऐसा कुछ है कि जो भी कर्म करो निस्वार्थता से करो तो आज के आज के आज की दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है बहुत कौन ही है पास्ट में यही सब वो आश्रम धर्म गठित समाज के लिए था जिसमें कर्म निष्काम कर्म ज्ञान वो सब विचार चलते है आजकल तो खाली स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ चलते <laughs> ऐसे कहीं श्लोक है भगवत गीता में बस ठीक है तो वो प्रसाद मिठाई ये एक एक एक बात ये अठारह जो अध्याय है गीता में वो जो अठारह अध्याय का सार क्या है वो ही वो ही श्लोक और उसके पहले मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कार सत्यांग प्रति जान प्रियो सिंह भगवान श्री कृष्ण आज उनको बोले सदैव मुझको चिंतन करो मेरी भक्त बनाओ मुझको नमस्कार करो मेरी पूजा करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे है देता तुमको क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो क्योंकि उसमें क्या है उसमें जो अठारह अध्यय है उसमें अलग अलग कहीं पे कर्म का प्राधान्य दिखाया है कहीं पे भक्ति का दिखाया है कहीं पे ज्ञान का दिखाया है हाँ लेकिन समझना चाहिए भगवद गीता का मूल सिद्धांत क्या ही है कैसे बोला वो अंत में सिद्धांत है ज्ञान योग ये सबों का उसके बारे में चर्चा होती है और अंत में वो वही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्यामाम अभी जान आती केवल भक्ति से मुझको मालम पड़ता है और उसके पहले भी ओ योग उस अध्याय अध्याय छ में जिसमें ध्यान योग की चर्चा होती है तो उसका अंतिम श्लोक में उसमें भी श्री कृष्ण बोले कि श्रद्धा वन भज चेमांस में युक्त मो मतः कि श्रेष्ठ योगी है वो जिसकी पूरी श्रद्धा है मुझ में और ऐसे मेरा भजन करते हैं आपकी दृष्टि से कर्म के सिद्धांत मेरी दृष्टि तो वो कुछ नहीं है मैं हूं। तो सब कुछ गुरु साधु शास्त्र से समझना चाहिए कर्म सिद्धांत तो भगवत गीता में पूर्व सिद्धांत है वो कर्म जो हम करते हैं उसके अनुसार फल मिलते और उसके अनुसार चेतना का विकार होते ऐसे अलग अलग मिलते में भगवत गीता में तीन योग्य मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ मुख्य दिए गए हैं कर्म योग है भक्ति योग है और ज्ञान योग है तीनों में श्रेष्ठ कौन सा वो बोलने योगिना सर्वेश अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मत भगवान कृष्ण सभी प्रकार का योग में भक्ति सुलभ है इसके लिए हरे कृष्ण मिथ्या भगवान मधुर है और उनका प्रसाद है <laughs> मीठा और गुजराती प्रिय है <laughs> गुजराती के <प्रिया> है मीठा <laughs> <है। laughs> बहुत कम लोगों को पसंद होती है खड़ो <laughs> <laughs> <करवा laughs> सब सबका <खा> पसंद है <laughs> गुजराती सब कुछ लेकिन सूरत में वो क्या है फेमस वो गाड़ी गाड़ी। हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे ख्ष्णा, ख्ष्णा, हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हम सब मंदिर में दर्शन किए। शिशि गौने राधा दामोदर जगन्नाथ सुभद्रा बल दे